श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग द्वादश अध्याय प्रथम पाग श्री रामकृष्ण देव का श्याम पुकुर में अवस्थान श्याम पुकुर के मकान का परिचय श्री रामकृष्ण देव के लिए जो मकान किराए पर लिया गया था वह पूर्व पश्चिम में विस्तृत श्याम पुकुर स्ट्रीट के उत्तर ओर अवस्थित है उत्तर की ओर मुख करके मकान में प्रवेश करते ही बाएँ और दाहने और बैठने का चबूतरा तथा कम चौड़ा एक बरामदा दिखाई पड़ता था इसके बाद कुछ कदम आगे बढ़ने पर दाहिने ओर ऊपर जाने का जीना और सामने आंगन था आंगन के पूर्व दो तीन छोटे छोटे कमरे थे जीने से ऊपर जाने पर दक्षिण की ओर उत्तर दक्षिण में विस्तृत एक लंबा कमरा था और सर्वसाधारण के लिए निर्दिष्ट था तथा बाई और पूर्व पश्चिम की ओर विस्तृत कमरों में जाने का रास्ता था इस रास्ते से पहले बैठक के कमरे में जाने का द्वार था इसी कमरे में श्री रामकृष्णदेव रहते थे इसके उत्तर और दक्षिण ओर बरामदे थे उत्तर का बरामदा अधिक चौड़ा था और पश्चिम की ओर दो छोटे छोटे कमरे थे एक में भक्त लोग रात में सोते थे और दूसरा श्री माँ के रात्रिवास के लिए निर्दिष्ट था इसके अतिरिक्त सर्वसाधारण के लिए निर्दिष्ट कमरे के पश्चिम में एक कम चौड़ा बरामदा था श्री रामकृष्ण देव के कमरे में जाने के रास्ते के पूर्व की ओर छत पर चढ़ने की सीढ़ी और छत पर जाने के दरवाजे के बगल में चार हाथ लंबा और चौड़ा एक छायादार चबूतरा था श्री इसी चबूतरे पर दिन भर रहती थी और श्री रामकृष्ण देव के लिए आवश्यक पथ्य आदि बनाती थी भाद्रपद के अंतिमार्ध में किसी समय सितंबर अठारह ईस्वी के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव ने बलराम के मकान से यहाँ आकर तीन मास बिताए थे और मार्गशीर्ष मास के समाप्त होने के दो एक दिन पहले वे काशीपुर उद्यान भवन में चले गए थे श्यामपक से आने के कुछ दिन बाद ही भक्तगण पूर्व परामर्शानुसार श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा के लिए डॉक्टर महेंद्र सरकार को बुला लाए मथुर बाबू के जीवित रहते समय उनके परिजनों की चिकित्सा के लिए जब वे आते थे उस समय दक्षिणेश्वर में दो एक बार आकर श्री रामकृष्ण देव से साधारण रूप से परिचित हुए थे परंतु वह बहुत दिनों की बात थी एक नामी डॉक्टर को इसकी याद न रहना ही संभव है इसलिए किसे देखने आ रहे हैं यह कुछ न बताकर ही भक्त लोग उन्हें बुला लाए थे परंतु वे श्री रामकृष्ण देव को देखते ही पहचान गए और उन्होंने बहुत यत्न से परीक्षा करके रोग निर्णय किया फिर औषधि पथ्य आदि की व्यवस्था बतलाकर उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर के संबंध में धर्मालाप तथा बातचीत की और बाद में कलकत्ते लौट आए जहाँ तक हमें स्मरण है डॉक्टर ने भक्तों को प्रतिदिन प्रातःकाल श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक अवस्था का समाचार उन्हें जाकर विदित करने को कहा था और जाते समय भक्तों द्वारा फीस देने पर स्वीकार कर ली थी परंतु दूसरे दिन श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए जब वे आए तो यह जान गए कि भक्त लोग ही श्री रामकृष्ण देव को से कलकत्ते लाए हैं और सारा खर्च चला रहे हैं अतः उनकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर फिर उन्होंने फीस नहीं ली और कहा मैं फीस लिए बिना यथासाध्य चिकित्सा करके तुम्हारे शुभ कार्य में सहायता दूंगा ऐसे सुविघ्य चिकित्सक की सहायता पाकर भी भक्त लोग निश्चिंत नहीं रह सके कुछ दिनों के भीतर ही वे लोग समझ गए कि विशेष सावधानी के साथ पथ्य प्रस्तुत करने और दिन की तरह रात में भी श्री कृष्ण देव की आवश्यक सेवा करने के लिए किसी को नियुक्त करना आवश्यक है वह अनुभव करके धन से उन दोनों अभावों की पूर्ति नहीं हो सकती उन्होंने दक्षिणेश्वर से श्री माता को लाकर प्रथम अभाव की और बालक भक्तों की सहायता से दूसरे अभाव की पूर्ति करने का निश्चय किया परंतु उन दोनों अभावों को मिटाने में विशेष बाधा उपस्थित हुई क्योंकि उस मकान में स्त्रियों के रहने लायक अंदर स्थान न होने के कारण श्री वहीं अकेली कैसे रहेंगी यह समझ में नहीं आया और स्कूल कॉलेज के छात्र बालक भक्तों ने यदि श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए यहाँ आकर रोज रात्रि जागरण आदि किया तो उनके अभिभावकों को विशेष आपत्ति होगी इसे समझने में किसी को विलंब न लगा श्री मां की अपूर्व लज्जाशीलता को स्मरण कर भक्तों में अनेकों को उनके आगमन के संबंध में संदेह हुआ दक्षिणेश्वर बगीचे के उत्तर ओर के नौबत खाने में रहकर श्री रामकृष्ण देव की सेवा में प्रतिदिन नियुक्त रहने पर भी दो चार बालक भक्तों के अतिरिक्त जिनसे श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं उनका परिचय करा दिया था दूसरे लोग उनका श्रीचरण दर्शन अथवा उनसे बातचीत करने में अब तक समर्थ नहीं हुए थे नौबत खाने की उस छोटी सी कोठरी में दिन भर रहकर श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों के लिए दोनों समय भोजन आदि बनाते रहने पर भी यह कोई नहीं समझ सकता था कि वहाँ कोई इस काम में नियुक्त है रात के तीन बजे के बाद दूसरों के जगने के पहले ही वे उठकर कर शौच स्नान आदि नित्य कर्म समाप्त करके उस कमरे में जो प्रविष्ट होती तो दिन भर फिर उससे नहीं निकलती चुपचाप अपूर्व तत्परता के साथ सब काम समाप्त करके वे पूजा जप और ध्यान में नियुक्त रहती अंधकारपूर्ण रात्रि में नौबत खाने के सामने बकुल बकुलतला घाट की सीढ़ियों पर से गंगा जी में उतरते समय एक दिन वे एक बड़े मगर पर पैर रखने वाली ही थी कि इतने में आहट पाकर सीढ़ी पर लेटा हुआ मगर जल में झम से कूद पड़ा उस दिन से लालटेन लिए बिना वे घाट पर नहीं उतरती थी